अब यहाँ पर जो है हम जानकारी लेते श्राद्ध की सदियों ने श्राद्ध करते हुए श्राद्ध है क्या इसका खुलासा महाभारत के अनुशासन परमा में होता है नाइन्टी अध्याय में इसका वर्णन है हमारे एक महापुरुष हुए जिनका नाम था महापुरुष श्री नीमी जी महाराज नीमी जी महाराज जी के बेटा थे जिनका नाम था श्रीमान नीमी जी के जवान बेटा मर गया श्रीमान नीमी जी रोते रहते थे हाय मेरा छोरा मर गया ना जाने उसकी क्या दशा होगी वो भूखा होगा कोई क्या होगा कैसा होगा ना जाने किस दिशा में होगा इतने में एक दिन श्री अत्री ऋषि आए नीमी जी के बोले क्या हुआ राजन? बोले ऋषि वर क्या कहें हमारा जवान छोरा मर गया ना जिन्हें भूखा प्यासा वो क्या उसकी दशा हो? उस समय अत्रि ऋषि ने कहा नीमी ऋषि से कि हम आपको एक ऐसी विद्या बतलाये ऐसी श्रद्धांजलि बतलायेंगे कि तुम्हारा बेटा जिस देश में भी होगा किसी भी दशा में होगा किसी भी योनि में होगा तुम उसे दे सकते हो वो है श्राध क्या बताया श्राद्ध यानी की श्रद्धांजलि याद है श्राद्ध चलाया श्री नीमी जी ने पहला श्राद्ध किया ये इतिहास हमें पता होना चाहिए उस वक्त जो श्राद्ध था वो अग्नि में होता था नीमी ने इतने यज्ञ किए इतने श्राद्ध के यज्ञ किए अब अग्नि देव का पेट भर गया अग्नि देव ने कहा मैं नहीं लूंगा अरे नीमी जी ने कहा मेरे छोरे का क्या होगा बोले इतने छोरे की पड़ी इधर मेरे पेट की नहीं पड़ी मुझसे हजम नहीं हो जाएगा उस वक्त इस श्राद्ध को पांच जगह पर बांट दिए। किसी जगह बांटा शराब को पांच जगह पहला कौआ दूसरा गाय तीसरा कुत्ता चौथा चूचिया और पांचवा ब्राह्मण आपके पूर्वज ब्राह्मण को पेट से खाएंगे मुख से खाएंगे अब आपको हम किसी भिकारी को या गरीब को खिला दें? गरीब को भिगारी को खिलाने से पुण्य मिलेगा पूर्वज को नहीं मिलेगा पूर्वज केवल ब्राह्मण के द्वारा ही खाते हैं इसके विश्व में पदम पुराण में भी लिखा है कि ब्राह्मणों के शरीर में ही बैठ खाते जिस समय राजा रामचंद्र जी अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे उस वक्त मुझे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के, के शरीर में बैठ खाया पांच ब्राह्मण की कहीं कहीं नहीं लिखा पांच ब्राह्मणों एक से दो किसी ने बताया एक से दो महाभारत में ही वर्धन है और भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्तर के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान दिया ब्राह्मण के विषय में क्यों क्योंकि हम ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकते और कभी कभी फर्ज ही पैदा कर देते हैं इसको ज्यादा दे दिया अपना ही दूसरा है उसको छूटा भेजिए इससे दोष लगते हैं इसलिए आप ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकते एक जैसी ज्यादा मत कराइए एक से दो तो होने चाहिए विवाह कार्य में तीन चार होने चाहिए क्योंकि विवाह कार्य लोग कैसे ज्यादा लगा देते हैं तो इस तरह के ब्राह्मण के द्वारा खाते हैं जिस शराब के अंदर तिल ज्यादा हो, वो अक्षय हो जाता शराध शराब, यानी कि एक तिल का शराब कम से कम एक वर्ष तक उसको सुख सुखी रखता है तिल तो कम से कम इतने सारे गल जाते हैं जितने तिल होंगे उतने वर्षों तक उन्हें आनंद मिलता है श्राद्ध का बड़ा सुंदर बताया गया तो श्राद्ध में तिल देना चाहिए खुशा घास देनी चाहिए ये जऊ आता ना छिड़के वाला जऊ वो देना चाहिए उड़क भारत में लिखा उड़क देना चाहिए जल देना चाहिए फल देना चाहिए और मूल फूल आदि देना चाहिए इसमें श्राद्ध के अंदर कहीं नहीं कहीं नहीं लिखा शराब में मांस देना, नहीं कोई तमकू नोशी नहीं यहाँ पर लिखा है खीर का वर्धन है गौ माता के दूध की जो खीर बनती है ना, उसका खीर बनाकर दो तो पुरुष बड़े प्रसन्न रहते हैं और दही भी शराब में देनी चाहिए सारा वर्णन महाभारत में बताया गया है भागवत का नहीं है प्रसन्न आया तो हमने इसका वर्धन कर दिया बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे इस तरह से भगवान ने उन सबका अंतिम संस्कार करवाया अब भगवान पूर्ण अक्सीनापुर आए और अब भगवान ने पांडवों से कहा ऐसी कहां से कहा कि भुआ जी अब हमें आज्ञा दीजिए अब हम द्वारिका के लिए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और युदेश्वर महाराज जी ने कहा की अर्जुन तुम श्री कृष्ण को आगे तालाब को छोड़ आ जाओ इसलिए महाभारत में लिखा है कि कोई भी हमारा अतिथि हो मेहमान हो तो कम से कम उसको तालाब तक तो छोड़ना चाहिए अब तालाब तो यहाँ पर नहीं है तो कहीं नल लगा नल तक ही छोड़कर आ जाओ क्या क्या मतलब उसको इतनी दूर छोड़ना चाहिए ऐसा महाभारत में वर्णन है और यहाँ भागवत में भी इसका प्रसंग आया के अंदर तालाब का गुरु को छोड़ने के लिए चलेगा अब भगवान का रत्न गुरु जंगल पंचाल जिसको आज पंजाब कहते हैं सूर कुरुक्षेत्र मत्स्य देशों ऐसी भगवान का रथ होता हुआ जा रहा है और हर देश के राजा ने अपनी हसियत के मुताबिक भगवान शुरू कृष्ण को भेंट दी और क्या काना पूरे है बोले यही तो वो त्रिलोक की नाते हैं जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जिन्होंने अवतार लिया यदुवंश के अंदर अरे धन्य यदुवंशी जिनके पर उन्हें अवतार लिया और धन्य द्वारिका वासी जो दिन रात इनकी मोहिनी छवि को देखते रहते इस तरह सब लोग काना पुसी कर रहे थे भगवान द्वारिका पहुंचने ही वाले थे भगवान ने अपने पंच जन्य नाम के शंख को बजा दिया ये शंख कई लाखों किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज जाती थी, थी और द्वारिका में चली गई। ये शंख की आवाज सुनते ही द्वारिकावासी समझ गए कि हमारे द्वारिका दृश्य आने वाले हैं द्वारिका को चूल्हन की तरह सजाया गया मंगल आरतियाँ सजाई गयी और जो भगवान की पत्नियों ने गेना आभूषण छोड़ दिया था भगवान के योग में उनके जाने पर उन्होंने सुंदर सोला सिंगार अब भगवान के द्वारिका द्वारिका में भावक भगवान का स्वागत किया जो भगवान के बराबर वाले थे श्री कृष्ण उनसे गले मिले जो भगवान ऐसी छोटे थे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और जो भगवान से बड़े थे भगवान ने उनके तो चंदो में नमस्कार किया भगवान एक ही साथ सोलह हजार एक सौ आठ रूप धर्म कर अपनी पत्नियों के पास चले गए एक ही साथ भगवान ने सोलह रूप धर्म किया अपनी बेटियों के पास चुने एक ही साथ भगवान ने एक लाख तिरसठ हजार अस्सी रूप धन्य किए अपने बेटों के पास भगवान चले गए छप्पन करोड़ तो यदुवंशी थे उन सब के पास भगवान श्री कृष्ण है और भी द्वारिका में जो लोग लेने वाले थे उनके पास भी श्री कृष्ण है यहाँ तक कोई कर्मचारी हो साफ सफाई वाले भी होने उनसे भी कृष्ण मिलेंगे ऐसे तीन भगवान को छोड़ हम किसकी क्षमागति में जाए उन्हें हम बारम्बार नमस्कार करते हैं महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसन्न है कुछ शरदा पैदा करेगा कुछ चौंका देगा माँ भारत के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा दिव्य ज्ञान के उद्देश्य बड़े शूद्रों को ने पूजा पाठ से दूर चाहिए मिनी बड़े बड़े वेद मंत्रों को नहीं बताना चाहिए लेकिन यहीं भगवान इसी जगह पर भगवान आगे क्या कहते हैं मेरे भक्त का अगर शूद्र जाति में जन्म हो जाए और जो लोग मेरे भक्त को तुच्छ कहे तो मैं इतनी मर्तमा उसको नरक में घसीटता वो सोच भी नहीं सकता ऐसा ही भगवान ने कहा है इसलिए हमें ग्रंथों की बात पर संदेह नहीं करना चाहिए अब भगवान को तो चले गए द्वारा सूजी महाराज जी ने सूजी महाराज जी से सोन ऋषि ने कहा है महाराज कथा तो बड़ी आनंदमय थी परीक्षक का क्या हुआ सूर्य जी को याद आ गया अरे वो बालक माँ के गर्भ में बड़ा सुरक्षित था जैसे ही माता उतरा से जन्म में श्री परीक्षक तो जन्म की पलाटी मारकर बैठे जो इस बच्चे को गोद में लेने जाए तो वो घूर घूर कर देखे भी नहीं वो बालक किसे ढूंढ रहा है? वो बालक उसे ढूंढ रहा है जिसका माँ के गर्भ में दर्शन दिया वो काला काला मुरली वाला का है कितने में मैं ज्योतिष आ गए ब्राह्मण आ गए ज्योतिष ने जन्म कुंडली बनाई बालक की बोले राजन जो इस बालक को गोद में ले ये उसे घूर घूर कर देखता है उसकी परीक्षा लेता है इसलिए इस बालक का नाम होगा परीक्षित बोले परीक्षित महाराज ज्योतिष कहते हैं कि राजन ये बालक माँ के पेट में मर गया था यहाँ पर निजा भागवत में परीक्षा महाराजी माँ के पेट में मर गए लेकिन विष्णु ने से जिंदगी दी इसलिए इस बालक का नाम होगा विष्णु राज विष्णु न राजा दत्ता इसी विष्णु रात का ये कौन होगा विष्णु रात होगा विष्णु ने जिंदगी दी ये राजा इसकू के सम्मान अपनी प्रजा का क्या करेगा पालन करेगा श्री राम जी के सम्मान सत्य प्रति क्या होगा जो वादा करेगा उसे राम जी के सम्मान पूरा करेगा राजा श्री जी के सम्मान जो इनकी शरणागति में आएगा उसकी रक्षा करेंगे और भरत महाराज जी के संग कई प्रकार के ये यज्ञ करेंगे बड़े बड़े देव के सम्मान इसके शरीर से तेज निकलेगा जिसे आग से तेज ही निकलता ऐसी परीक्षा महाराज जी के शरीर ऐसी तेज निकलता था महाराज इतने प्रतापी राजा और समुन्द्र के सम्मान गंभीर तो गंभीर शेर के सम्मान महापराक्रमी होगा अपने शत्रुओं को शेर की तरह शिकार करेगा ये इतना ताकतवर व धोम होगा और पृथ्वी के सम्मान सबको क्षमा कर देने वाला होगा जैसे पृथ्वी पर कितना कष्ट देते हम पृथ्वी को फिर भी हमें क्षमा कर देती होगी क्षमा राजा यजती के समान धार्मिक होगा राजा यजती बड़े धार्मिक से है किस ये धार्मिक होगा और बलि महाराज के समान धार्यवान, कितने धार्यवान थे बलि महाराज भगवान ने सब कुछ ले लिया तो खड़े बलि, तेरा तो सब कुछ चला गया अब तेरा क्या होगा अरे प्रभु जैसे आपकी इच्छा है तो सब कुछ लुट भी जाए ऐसा धारेमान अगर रहना सीखो तो बली महाराज की शिक्षा देना था तब भी मुस्कुरा रहे थे सब कुछ तो चला गया तब भी मुस्कुरा रहे तो ये बलि के समान धारे धारेवान होगा और प्रहलाद के समान परम भागवत होगा बोलो परम भागवत श्री प्रहलाद महाराज ज्योतिष कहते राजन एक ऋषि बालक इसे श्राप देगा और इससे सक्षम ना की मृत्यु होगी। जी सुनकर तो महाराज युद्धीश्वर भी चौंक गए रोने लगे बोले ज्योतिषों, साप काटने कोई दोष नहीं और ऋषि का श्राप लगेगा ये तो ठीक नहीं है ज्योतिष ने लगा महाराज एक गुण कुंडली में और नजर आया बोले ऋषि श्राप देंगे गंगा जी के शुक्र काल पर जाएंगे? और एक परम ऋषि सिंह की भेंट होगी वो इन्हें कृष्ण कथा का प्रसंग सुनाएंगे और इन्हें कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाएगी ये सुनते ही महाराज जी बड़े मुस्कुराने लगे बोलो भक्त वत्न भगवान अब एक दिन युद्धेश्वर महाराज जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण की खैर खबर लेने के लिए द्वारिका में भेज दिया और वहाँ तीर्थ थी यात्रा करते करते श्री विदुर महाराज जी अस्तिनापुरा विदुर महाराज जी को यह बात पता लगी तीर्थ यात्रा पर कि महाभारत का युद्ध तो हो गया है दुक्राज के सारे बच्चे मारे गए और युद्ध महाराज जी अब भारत वंश के सम्राट हैं। और युद्ध और ये भी बात विदुर जी महाराज जी जानते हैं कि श्री कृष्ण भी अपने धाम को चले गए विदुर महाराज जी आए पानो ने बड़ा सम्मान किया विदुष्वर महाराज जी कहते काका विदुर जी आपने हमारे कुल में हमारे परिवार में जन्म लेकर हमारे कुल को आपने कीर्तिमान कर दिया आप जैसे परम भागवत हमारे वंश में जन्म है आप तीर्थ यात्रा पर गए कौन कौन सी तीर्थ यात्रा पर गए आप द्वारिका भी गए होंगे प्रभा क्षेत्र भी गए होंगे हमारे प्रभु कुशल पूर्वक तो है पर ये बात विदुर जी ने नहीं बताया कि श्री कृष्ण छोड़कर चले गए ये बात नहीं बताई क्यों ऐसी दुख में चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे और विदुर जी ने सोचा कि जब अर्जुन आएगा तो स्वयं बता देगा बोले हाँ सब खुश हो विदुर महाराज जी दुतराज के भवन में चले गए और उस वक्त रूतराश अपने भाई विदुर जी से मिलकर बड़ा रोने लगा विदुर जी ने पूछ लिया पांडव तुम्हारा कैसे सम्मान करते हैं? बोले पिता के शारी? और दुर्योधन तो अपना दुर्यो मुझे रोटी देता विदुर जी ने कहा तुमको स्वाम की तरह कुत्ते की तरह जिसको चाटो भाग जाए और रोटी का टुकड़ा दिखाए तो पूछ लाकर दौड़ा दौड़ा है बोले छोड़ दो मुझे हमने पांडवों के समय इतना अत्याचार किया आज उड़ी की रोटी खाते हूँ छोड़ो मोह भगवान का भजन करो तुम्हारे सारे पुत्र मारे गए तुम्हारा राज्य चला गया सुने लगा सूत्रास ने कहा मेरे भाई मेरे भाई विदुर जी मैं और मेरी पत्नी आंखों के लाचार अंधे हम का तपस्या करने जायेंगे अरे विदुर जी ने कहा बड़े भाई छोटा भाई हो आप मेरे बड़े भाई हो आप मेरे पिता सम्मान मैं आपको लेकर जाऊँगा आधी राज को पति पत्नी का हाथ पकड़े विदुर युद्ध महाराज उनको लेकर चले गए हिमालय की यात्रा और यहाँ सुबह युद्धीश्वर महाराज जी अपने ताया ताई को नमस्कार करने के लिए आए तो उनके बिस्तर सुने थे युद्धी महाराज जी रोने लगे और संजय ऐसी पूछ लिया अरे मेरे ताया ताई कहाँ चले गए अरे कहीं पुत्र के शोक में जंगल में कहीं नदी तालाब में अरे कोई पशु तो उनको, उनको खा नहीं गया कहा संजय ने कहा राजन मुझे नहीं पता कहाँ गए पर आपके काका विदुर जी से कुछ बात कर रहे थे हमें तो लगता है उनके संगीत कहीं चले गए अब युद्धीश्वर महाराज जी शोक कर रहे हो तो देव ऋषि नारद जी आ गए बोले नारद महाराज की गए नारद जी महाराज आये और नारद जी महाराज जी ने युद्धीश्वर महाराज जी ने नारद ऋषि को नमस्कार किया बोले शोक की घड़ी में आपका दर्शन हुआ ना जाने मेरे कायाताई कहा चले गए देव ऋषि नारद जी ने कहा राजन तुम्हारे तायाताई के काका विदुति के संग हिमालय की यात्रा पर चले गए सात दिन में अपने शरीर का त्याग कर देंगे और तुम कहो कि मैं अपने काका विदुति को लेने के लिए चला जाऊं जाऊँ सोच दूर कर दीजिए और तुमको भजन में लगा कर के आगे पीछे चलेंगे और भगवान कृष्ण की कुछ बीला रह गई जबकि भगवान अपने नाम को चले गए पर यह बात देव ऋषि जी ने भी नहीं बताई ऐसा अर्जुन को गये द्वारिका में सात महीने हो गए अर्जुन लौट कर नहीं आए और युदीश महाराज जी को अवशकुल होने लगा। अब शक्न के साथ उल्टी आंख फड़क रही है उल्टी आंख फड़क रहा है गैया रो रही है आकाश से खून बरस रहा है देव मूर्तियों से आंसू बह रहे देव मूर्तियों से पसीना आ रहा है और यहाँ पर उनकी जनता झूठ बोलने लगती है बार बार जल्दले आ रहे हैं टूटे वे नजर आ रहे हैं और हमारे लोग टूटे वे से ऐसी बोलते हमारी कामना पूरी कर दो वो तारा अपनी जिंदगी खत्म कर कर जा रहा है और मरे वे से बोल रहे हैं कि हमारी कामना पूर्ण कर दो ऐसा नहीं अब युतिष्ठ महाराज जी को अक्षर पूर्ण होने लगा बोले अर्जुन भीम हमारे प्रश्न हमें छोड़कर चले तो नहीं रहे कहीं कलयुक्त तो नहीं आ गया और अर्जुन को भी गए द्वारिका में सात महीने हो गए अर्जुन भी लौट कर लिया इतना कहा तो अर्जुन दरवाजे पर मुहटे खड़ा है।, है अर्जुन का उतरा हुआ मुंह देखा तो युदेश्वर महाराज ने पूछ लिया अर्जुन सब कुशलपूर्वक तो है कहीं किसी भूखे ने तुमसे रोटी मांगी हो तुमने खुद खा ली उसे नहीं खिलाई हो इसलिए तो तुम्हारा मुख उदास कहीं तुमने किसी स्त्री से कुछ अपराध तो नहीं कर दिया कहीं तुम तुम्हारा तुम द्वारिका में किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया कही तुम युद्ध में किसी से हार तो नहीं गए, अब तो अर्जुन जोर जोर से रोने लगा अर्जुन ने कहा मेरे भाई महाराज भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर अपने धाम को सुने गए बुरो दीन भगवान श्री अब नहीं रहे जाते वक्त श्री कृष्ण ने अपने सारथी के से कहा अर्जुन से कहना कि मेरी पत्नियों को हस्तिनापुर लेकर चले गए मैं कृष्ण की पत्नियों को लेकर आ रहा था रास्ते में कुछ डाकुओं से मेरा युद्ध हुआ डाकुओं ने मुझे हरा दिया और कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले गए मैं वही दाणी उधारी अर्जुन हूँ जिसने इंद्र को युद्ध तीव। के लिए दरकारा शिव जी से युद्ध आज मेरा धनुष मान किसी काम का नहीं वो सब शक्ति मुझे किसकी वजह से मिल रही थी भगवान की कृपा से मिल रही थी और भगवान हमें छोड़कर चले गए तो ये भागवत का प्रसंग है पुराण में इसका तो मैं खुलासा करता हुआ जाता हूँ पहली तो बात यह कि भगवान की पत्नी को दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता ये भूल रावण ने की रावण ने ही भगवान की पत्नी को नहीं पकड़ा वो छाया थी नकली सीता थी फिर भी रावण के पूरे खानदान का क्या हुआ ना चाह तो में लिखा है भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद ये अर्जुन को घमंड ना हो जाए अपनी विद्या का धनुर्विद्या का इसके घमंड को इसके अहंकार को खत्म कर देना चाहिए तो भगवान ही कुछ डाकू बनकर आए और भगवान ने ही अर्जुन को युद्ध को युद्ध में हरा दिया और भगवान ही अपनी पत्नियों को लेकर वृंदावन में गिर गोर्धन भी चले गए और वही गोर्धन में उदू जी महाराज रहते और उधर ही अपनी भगवान ने अपनी पत्नियों को दे दिया था ऐसा स्कल्प है ये सब लीला किसलिए की अर्जुन के गमन को तोड़ने के लिए हाँ तो नहीं गमन कहीं आगे आ ना जाए इसलिए भगवान भगवान चले गए ये माता कौनसी ने बात सुन ली माँ कौनसी से सहा नहीं गयी और एकांत में जाकर माँ कौनती ने कृष्ण के वियोग में श्री कृष्ण के दुख में माँ कौन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया इसलिए हमारे वेदिक इतिहास के अंदर दो परम भागवत हुए जिन्होंने भगवान के दुख में अपने शरीर का त्याग कर दिया एक दशरथ जी महाराज साठ साल की आयी थी जब राम जी मन में चले गए उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने राम के भी योग में अपने शरीर का त्याग कर दिया और दूसरी माता पहुंची जिन्होंने कृष्ण के भी योग में अपने शरीर का त्याग कर दिया ऐसे परम भागवत को हम बारंबार नमस्कार करते हैं अब यहाँ पर मानव ने सोचा कि जब कृष्ण नहीं तो हम क्या करेंगे तो अपने पोते परीक्षण को राजगति पर बिठा दिया पचपन साल की आजीवी है और अब चल दिए कहा चलेगी हिमालय हाँ पचपन साल की आयु में तो परीक्षण महाराज पर परलोक चले गए थे सबसे कम आयु में जाने वाले हैं और बहुत कम आयु में इनको गति पर बिठा दिया गया। हिमालय जा रहे हैं जब हिमालय जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिर भी है। महाभारत में आता प्रसन्न महाभारत महाप्रस्थान एक परवा अध्याय दो के अंदर लिखा स्वर्गारोहण भी बद्रीनाथ से आगे जगह आती है स्वर्ग रोहन स्वर्ग का रास्ता जाता है द्रौपदी गिर गई पहले क्यों गिर गई सिर्फ द्रौपदी के पांच पति थे तो प्रेम ज्यादा सिर्फ प्रेम करती थी अर्जुन और दूसरी जगह दिखावा करती थी इसी अपराध से द्रौपदी सबसे पहले गिर गई आगे बढ़े तो सहदेव गिर गए अब सहदेव क्यों गिर गए क्योंकि सहदेव बड़े विधुन बनते थे इनको अपनी विद्या का बड़ा अहंकार इसलिए में आगे गए तो नकुल गिर गए तो भाई नकुल क्यों गिर गया बोले इन्हें अपनी खबरसूरती का बड़ा अहंकार गिर गए इससे आगे बढ़े तो अर्जुन गिर गए अर्जुन को क्या हुआ बोले धनुर्विद्या का अहंकार और आगे गए तो भीम सिंह गिर गए था। थे महाराज अपने बल का सब समझा गिर है पर एक कुट, जो कुत्ता था कुत्ता वो गया आगे उस समय देवराज इंद्र जहाज लेकर आ गया विमान देवराज इंद्र ने कहा कि राजन तुम्हें अमृता पूर्ण बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है और साथ ही तुम्हें स्वर्ग का सुख मिल गया है और इस कुत्ते को छोड़ दो क्या कह रहे इस कुत्ते को छोड़ दो ये बहुत बुरा बताया गया जानवर को पालना हमको और मेरे साथ चलो कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग लोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके यज्ञ का फल क्रोध वेशा नाम के राक्षस हर लेते इसलिए छोड़ दो इस कुत्ते को देवराज मनुष्य जो कुछ दान यज्ञ हवन आदि या कोई भी पुण्य करता है उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो उसके फल क्रोध वेशा राक्षस हर लेते हैं इसलिए तुम इस कुत्ते को छोड़ दो कि जिस जी ने कहा महाराज वो बात तो ठीक है मेरे भाइयों ने मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया और तो इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा मैं तो उसको लेकर ही जाऊंगा अगर ये नहीं गया तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला उस वक्त वो कुत्ता नहीं था वो धर्म राज का हो गया बोलो धर्म राज्य महाराज धर्म राज्य बड़े प्रसन्न हो गए धर्म राज्य बोलते वहाँ राजा तेरा जैसा धर्म नहीं हो सकता तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है तुम्हारी कामना बोले मेरी यही कामना मेरी पत्नी मेरे भाई उन सबको मेरे संस्पर्ग प्राप्त हो जाए और उन्हें पता न लगे उनके सब हुआ इस नाते ये संस्पर्ग में चले गए तो महाभारत के सुरगा प्रभावी को कहते हैं